नमस्कार हमने एक बात कही मैं आपका स्वागत है और आप हमारी बात सुनने को तैयार हैं तो यह मैं खुशी का भी विषय है मगर इसमें एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि हमने जब कहा कि हमने एक बात कही तो यहाँ पर जब मैं अपने आप को हम कह रहा था तो मेरा मतलब केवल पूर्वी भारतीय लोगों की तरह हम मत मतलब मैं से हम नहीं था मैं इस हम में हम को शामिल करना चाहता था मतलब मैं और मेरे अपने जो भी है और मैं इसी वजह से इस एपिसोड को सुबह नहीं रिलीज कर पाया क्योंकि मैं उनको कहने का मौका नहीं दे पाया था और देखिए हाँ थोड़ा बहाने बाजी लग रही है इसमें मगर क्या करूं बहाने बनाने की आदत सी पड़ गई है तो अब मैं ये मौका उनको दे रहा हूँ और वो इस हमने एक बात कही में एक बात अपनी भी जोड़ना चाहती है तो चलिए सुनते हैं उनकी बातें नमस्कार अपने पति के आग्रह पे आज हमको भी उन्होंने कहा कि शामिल हो जाओ हमारे इस पॉडकास्ट में भाई तो नेकी और पूछ पूछ बोलना किसे नहीं अच्छा लगता है अगर श्रोतागण आप लोगों जैसे मिल जाएं तो वाह वाह क्या बात है तो हाँ हम अपने पति देव को श्रीमान जी बुलाते हैं नाम लेकर पुकारना कुछ ठीक नहीं लगता है खैर वो दूसरी बात है तो शादी की बात आज चूँकि हमारी शादी की वर्षगांठ है तो कुछ बातें ऐसी जो दिमाग में घूम रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं तो शुरू करते हैं तो जब शादी की बात घर में हम लोगों की चलती थी मतलब दो तीन रिश्ते उस समय यूं ही चलते फिरते कान में पड़ जाते थे कि इनसे बात हो रही है उनसे बात हो रही है तो मन में इनका नाम आता था और साथ में ये बात आता था ये बात बताई जाती थी कि परिवार के लोगों को दहेज नहीं चाहिए और इस्पेशली लड़का जो है वो तो बिल्कुल कुछ भी कुछ भी नहीं चाहता है कि लड़की के माता पिता उसको जो जो शादी का जोड़ा पहना के विदा करेंगे उसके अलावा लड़की के लिए कोई सामान नहीं जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल दहेज के ख़िलाफ़ हैं और सामान देने के नाम पे लोग बहुत कुछ दे देते हैं अपनी लड़की के लिए और परिवार वालों के लिए तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से माता पिता के ऊपर कोई भी बोझ पड़े सुन के इतना अच्छा लगा कि उस समय सुनते थे हम लोग कि भाई दहेज के नाम पे लड़कियों को सताया जाता है शादी के बाद भी डिमांड्स होती हैं लोग दुखी होते हैं और दो परिवारों में एकदम क्लेश हो जाता है और आगे जीवन बहुत सुखद नहीं रहता है तो सुन के मन में एक ये धारणा बन ही गई थी कि जो व्यक्ति दहेज ना ले सचमुच में मना करे सचमुच में ना ले उससे शादी होनी चाहिए और उसी से शादी करके शायद ठीक रहेगा तो मगर आप तो जानते ही हैं अब से बयालीस साल पहले तो शादी हुई उसके भी दो तीन साल पहले सीरियसली शादीवादी तय कराने की बात बातें चल रही थी तो बहुत शर्म इतना संकोच कि अपने मन की बात हमने अपने मम्मी पापा से शेयर भी नहीं की थी कि भाई हम क्या चाहते हैं पूरा भरोसा था कि ये लोग जो भी देखेंगे सोचेंगे अच्छा करेंगे उसमें कोई भी संदेह की बात तो थी ही नहीं मगर अब मसला फंस रहा था ये दहेज के सवाल पे और इतफाक से हम तो हॉस्टल में रह रहे थे बीएचयू के विमेंस हॉस्टल में तो वहाँ पे एक बार लड़कियों का वो कुछ चला कि दहेज विरोधी कुछ अभियान चला तो हमने भी बिल्कुल धड़ल्ले से सबसे पहले साइन करने वाले लोगों में हम शामिल हो गए और हमने साइन कर दिया अब शादी की बातें नहीं चल रही थी तो कहीं हुआ कि कोई दस हज़ार मांग रहा है कोई वो अब हम तो बड़े चक्कर में पड़ेगी अरे भैया हम तो झूठे सिद्ध हो जाएंगे अगर इन यहाँ पर शादी हो गई तो हमसे कोई कुछ ये पूछ लेते थे कि ये ठीक है या वो ठीक है हम मुंडी हिला देते थे कि हाँ भाई ठीक तो है मगर मन ही मन घबराते थे कि हे भगवान हम तो बिल्कुल झूठे सिद्ध हो जाएंगे पूरे देश के आगे झूठे सिद्ध हो जाएंगे अब आप ये सोचिए मनोज कुमार जी की फिल्में देख के बड़े हुए थे शहीद पूरब और पश्चिम उपकार तो देशभक्ति और आदर्श और ऑफ कोर्स महात्मा गांधी जी की किताबें जाने कितनी बार पढ़ी थी उनकी आत्मकथा तो सारी प्रेरणा ये थी कि झूठा नहीं होना है झूठ नहीं बोलना है और जो कहना है वो ही करना है और जो करना है उसी को मुँह से निकालना तो साहब बड़े चक्कर में कि हे भगवान ये क्या होगा मगर सचमुच में बड़े बाद बड़े बरसों बाद शाहरुख खान जी ने अपनी फिल्म में वो जो डायलॉग बोला था ना शायद भगवान जी ऊपर बैठे कायनात में जो सारे लोग थे चांद सितारे ये वो सब लोग जुट गए मेरी चिंता को दूर करने में और श्रीमान जी से फाइनली रिश्ता पक्का होकर शादी हुई रिश्ता पक्का होने से शादी के बीच तक की शायद इन्होंने घटनाएँ और दुर्घटनाएँ तो आप लोगों के साथ शेयर की शायद नहीं सर्टेनली शेयर किए हैं कि दहेज ना लेने और दहेज देने के सवाल पर क्या क्या युद्ध हुए महायुद्ध हुए खैर तो ये कायनात वाली बात बिल्कुल सही है आप लोग बिल्कुल भरोसा कीजिए प्रकृति में जो भी है कुछ ना कुछ करता ज़रूर है वो जो भी शक्ति है तो ये कायनात जो थी जुट गई और शादी हो गई हमारी चलिए ये बढ़िया बात हो गई शादी हो गई ये तो हमने आपसे कह दिया लेकिन उसके जस्ट पहले की स्टेज जहाँ पे शादी की तैयारी शुरू हो गई अब देना तो कुछ था नहीं मम्मी पापा को फिर भी कपड़े वपड़े तो जो हुए सो हुए हमारी दादी जिनको हम अम्मा कहते थे उन्होंने हमसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा नीमा तुम्हें बेटा दहेज में क्या चाहिए हमने कहा अम्मा दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज चाहिए ही नहीं दहेज ही तो नहीं चाहिए अम्मा नहीं समझी बोली बेटा कुछ तो दिया जाएगा तुम्हारे मन में क्या इच्छा है तुमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं तुम बताओ बेटा तुमको क्या चाहिए हमने कहा अम्मा तो बोली नहीं बेटा एक चीज़ अगर तुमको कोई ले जाने को मिले अगर तुम्हारे ससुराल वाले मान लो रवि जी मान जाएं तो तुम एक वो चीज़ क्या चाहोगी ले जाना अपने साथ जो तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा हो अम्मा के सवाल का जवाब तो हमारे मन में था कि हमें चाहिए क्या आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या चाहिए था हमें देखिए भाई हमें तो काम वाम नहीं था मतलब हाँ चाय कॉफ़ी बनाना लोगों की खातिरदारी करना बनारस घुमाना मंदिर घाट साड़ी के दुकान की दुकान पर जाके साड़ियों की शॉपिंग कराना वगैरह वगैरह ये सब आता था और घर में पूरे टाइम मम्मी के साथ में उनका हाथ बटाते रहना कि उनको हमारा घर हमेशा लोगों से भरा रहता था बड़ा सा परिवार और खूब सारे लोग हमेशा आते जाते रहते थे पता नहीं कैसे हम लोग पास होते चले गए पता नहीं कैसे बिना लुढ़ के हर क्लास पास करते गए तो खैर तो ये सब आता था मगर अगर प्रॉपर खाना बनाने की बात हो तो नीमा देवी का तो डब्बा गुल क्योंकि वो प्रॉपर खाना बनाने की तो नौबत आने ना पाई कभी सो मच सो कि एक बार हमारे बाबा जिन्हें हम बाबू कहते थे बड़े नॉन लॉयर थे जौनपुर के तो वो एक बार मुकदमे के राजा साहब बनारस का कोई मुकदमा था उसके सिलसिले में बनारस आए तो इतफाक़ से हमारी मम्मी आ, को कहीं जाना था कहीं चली गई थी शायद नानी के पास गई थी कोई इमरजेंसी आई थी तो हम तीनों भाई बहन थे और हमारे यहाँ उस समय कोई ऐसा नहीं था जो हमें रोटी बना के दे सकता था और बाबू को खाना खिलाना था तो हमने उनको बड़े प्रयास से बहुत पतली सी छोटी सी गोल रो, रोटी बना के खिलाए रोटियाँ बना के खिलाई नाजुक नाजुक बाबू इतने खुश हुए उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि आ, हम उन्हें ऐसा बना के खिला पाएँगे इतने खुश हुए कि खाना खाने के बाद कहा अरे बचवा तुमने तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी रोटी खिलाई और दस रुपया इनाम दिया ये बात होगी सन उन्नीस सौ की तो हमने भी कहा रे वाह हम तो रोटी भी बना सकते हैं तो खैर तो हमें खाना बनाना नहीं आता था तो अम्मा के उस प्यारे से सवाल का जवाब में हमारे पास तो वही था कि अम्मा हमें तो एक रोबोट चाहिए जो हमारे लिए सब काम कर दे और जब हम सीख जाएँगे तो चाहे हम वो रोबोट वापस कर देंगे अम्मा अम्मा बड़े अचंभे में पड़ गई बोलीं ए बेटा ये रोबोट क्या होता है हमने कहा अम्मा रोबोट वो मशीन होती है जो सब काम जो भी काम उसको सिखाया जाता है वो सब काम कर देता है घर का सब काम बाहर का सब काम सफाई और घर ठीक रखना और खाना बनाना सबको चाय कॉफ़ी पिलाना वो भी कर देता है लेकिन अम्मा चाय कॉफ़ी तो हम पिला लेंगे बट खाना बनाना ज़रा बहुत कठिन काम है हमारे लिए तो आप हमें रोबोट दे दीजिए तो हमारा जीवन चल जाएगा वरना तो बड़ी कठिन है बातें कैसे होगा क्या होगा अम्मा भी हंसी हम भी हंसे और ये बात वहाँ पे उस दिन ख़त्म हो गई लेकिन ख़त्म नहीं हुई क्यों नहीं हुई क्योंकि कायनात सुन रही थी ये बातें और सचमुच में जो हमारे अंदर का भय था आज हम सोचते हैं तो लगता है कि सचमुच में ईश्वर ने मदद की सचमुच में जो भी शक्तियाँ हैं उन्होंने ज़रूर मदद की कि ये तो बाद में पता चला कि रोबोट तो हमें सचमुच में मिल गया अम्मा ने नहीं दिया मगर इन लोगों ने मिलके हमारे घर परिवार वालों ने मिलके ये सुलभ कराया कि हमारी श्रीमान जी से शादी हो गई और साहब इनसे शादी हुई और रोबोट मिला क्योंकि हमारे पति देव या निष्मान जी यानि रविश्वास जी यही रोबोट थे ना इनको तो सभी काम आते थे मतलब किचन के जो काम जिनसे हम डर रहे थे कि भाई हमें यह काम नहीं आता हम कैसे करेंगे इनको सब आता था और इन्होंने हमें बहुत धीरज से सिखाना शुरू किया धीरज से इसलिए कहेंगे क्योंकि हमको सच में कुछ नहीं आता था दाल में हल्दी हो नमक हो क्या हो कैसे हो कितना हो पानी हो बिल्कुल नहीं पता था बिल्कुल इनको सब पता था तो इन्होंने सिखाया और हमने भी फटाफट सीखा और खुशी इस बात की है कि हमको ये सब काम सीखने में भी बहुत मज़ा आया करने में आज भी आनंद आता है तो तो कायनाथ जी को बहुत थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने ये इच्छा पूरी कराई शादी हो गई खाना बनाना आ गया घर चलाना आ गया और हम लोग कुछ साल में नैनीताल पहुंच गए नैनीताल पहुंचे तो एक बेटी साढ़े दस साल की दूसरी साढ़े पाँच साल की थी और वहाँ पे ज़िंदगी शुरू की गई यहाँ पे घर में बच्चे बिल्कुल डोर टू डोर सर्विस होती थी घर से स्कूल की और नैनीताल में बिल्कुल उल्टा मामला था कि आपको पैदल जाना है पैदल आना है और कभी कभी अगर कोई दिक्कत हो गई देर होने लगी तो वैन से ये पहुंचा देते थे मगर एक बेटी का स्कूल तो सेंट मरीज़ जाने के लिए तो वैन से बहुत लंबा रास्ता होता तो वो पैदल ही जाती थी तो खैर तो बड़ी बेटी की एक सहेली की बर्थडे हुई तो चूंकि टाइम ऐसा था पार्टी का कि दिन में जाना था और वो भी सेंट मेरीज़ स्कूल के तरफ ही जाना था तो ये तय हुआ कि हम हमारी छोटी बेटी को और बड़ी बेटी चिंकी हम लोग तीनों पैदल पैदल जाएंगे चिंकी को छोड़ के आएंगे और पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो फिर बाद में सब लोग जाके उसको लेके आ जाएंगे शमान जी भी जब ऑफ़िस से आ जाएंगे तब जाके हम लोग ले आएंगे वापस ठीक है तो हम लोग कुकू हम और चिंकी चले गए चिंकी को पहुंचा दिया और अच्छा खासा डिस्टेंस था और खूब पहाड़ी रास्ता चढ़ाई उतराई सब थी तो थोड़ा थकना तो बनता था थक रहे थे हम उतना नहीं थक रहे थे मगर हमारी छोटी बेटिया रानी जो थी उनको थकान कुछ ज़्यादा सता रही थी उनको तो ये लगता था कि भाई पापू हमें ड्राइव करके ले जाते वापस तो कितना अच्छा होता मगर पापू कैसे आ जाते पापू तो स्टाफ सॉरी ट्रेनिंग सेंटर में थे तो खैर वापस आने लगे तो अब उसको चलने का मन ही ना करे वो थक रही थी ऊब भी रही थी तो हम उससे पूरे टाइम बात करते हुए उसका मन बहलाने के लिए चल रहे थे बल्कि रास्ते में जो गिट्टियाँ पड़ी होती हैं एक पैर से हम मारते थे एक पैर से वो मारती थी उनको गिट्टियों को मारते लुढ़काते चल रहे थे मगर मेरा बहलाना उसके माइंड को डाइवर्ट नहीं कर पाया इतनी पक्की थी वो अपने रादों में कि उसको नीचे से झील दिख रही थी दाहिनी ओर झील थी बाई और पहाड़ था पगडंडी पर हम लोग चल रहे थे बोली मम्मा हमें गोदी ले लो हमने कहा बेटा अगर हम गोदी ले, ले लेंगे तो ना हम चल पाएंगे ना तुम चल पाओगी तब तो हम दोनों को यहीं रहना पड़ेगा और ये तो ठंडा हो रहा है बहुत दिसंबर के महीने की बात है तो बेचारी चुप रही चार कदम आगे चल के बोली मम्मा हम बहुत थक गए हैं पापू को बुला लो हमने कहा बेटा अगर हम और तुम मिलके ज़ोर से भी चिल्लाएंगे तो ट्रेनिंग सेंटर तक आवाज़ तो पापू को सुनाई भी नहीं पड़ेगी हमारी बेटा तो ये भी मामला ज़रा फेल टाइप का है फिर चार कदम चढ़े चल, चले हम लोग बोली कि मम्मा कोई लिफ्ट दे देगा क्या हमने कहा बेटा यहाँ तो कार इस रास्ते पे कार तो चलती नहीं है लिफ्ट कैसे लेंगे हम लोग बोले तो फिर मम्मा ठीक है अब हमारा मन हो रहा है कि हम इसी लेक में कूद के जान दे दें <laughs> हम घबरा गए हमने कहा ये तो भाई बड़े भयानक विचार आ रहे हैं बच्चे के मन में अब तो इस विचार को कैसे दूर किया जाए हमने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम लेक में कूद के जान देना चाहती हो तो भाई ठीक है अब हम तुमको क्या कहें कैसे रोकें मगर ये सोचो कि बेटा पानी बड़ा ठंडा होगा अब हम बात कर रहे हैं और हमने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा ली कि बच्चा जो है चढ़ाई वाला हिस्सा पार कर ले तब तक ये बात कुछ किसी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंचाई जाए तो हमने कहा बेटा अपनी पानी तो कितना ठंडा होगा कूदोगी बड़ा ठंडा लगेगा कैसे बर्दाश्त करोगी बेटा वो बच्ची सच में सोच में पड़ गई इस बात से सचमुच में उसका ध्यान अटक गया मेन मुद्दे से वो भटक गई भटका दिया हमने बोली मम्मा तो ऐसा करो गीज़र के साथ गीज़र लगा के इसका पानी गर्म करवा दो हमने कहा हाँ ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है कुकु तुम्हारा जब तुम कूदोगी तो गर्म पानी मिलेगा बिल्कुल आराम से तुम कूद कुछ, कुछ जाओगे तो तुम्हें ठंडक नहीं लगेगी और तब सब ठीक रहेगा तो फिर हमने कहा लेकिन बेटा यहाँ पर पानी कुछ ज़्यादा दिख रहा है एक गीजर से काम नहीं चलेगा तो तो अच्छा मम्मा तो फिर ऐसा करो दो तीन गीजर लगा दो हमने कहा कुकू जरा नीचे झांक के देखो लेकिन यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक होके तब यहाँ आ, आ रही है एक गीज़र दो तीन गीजर चार गीजर मेरे ख्याल से तो, तो दस बीस गीजर भी नहीं पानी को गर्म कर पाएगा बेटा ये तो बड़ा गड़बड़ है तो बोली तो मम्मा कितने गीजर चाहिए इसको गर्म करने का। हमने कहा गुड क्वेश्चन आने दो पापू को हम लोग उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है ना उनसे कहते हैं वो लगाएँ हिसाब वो बताएं हम लोगों को कि गीज़र कितने चाहिए और कितनी देर चलाने होंगे जिससे कि ये पानी गर्म हो जाए और तुम आराम से यहाँ से कूद के छलांग लगा के उसमें लेक में जा सको बोली हाँ आज तो पापू से यही सवाल करेंगे और शुक्र है भगवान का ये सब बातें करते करते चढ़ाई वाला रास्ता हम लोग का पार हो गया फिर तो ढलान शुरू हो गई और हम लोग घर पहुंच गए हमने घर पहुंच के बच्चे की खूब तेल से जम के पैर की मालिश की उसको बहुत प्यार किया कि बच्चे बेचारे ने इतना बर्दाश्त किया इतना चलना क्योंकि वो पूरी वॉक पाँच किलोमीटर की थी मगर खैर वो संभव हो सका हम आती है ये बात कहने में मगर ये भी एक दिन था इंटरेस्टिंग था तो ये इंटरेस्टिंग वाक़ा तो यहाँ पे ख़त्म हुआ मगर हमारी बड़ी बहन जी यानी चिंकी रानी बड़ी बेटी जी उनका ये हाल था कि पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक कर लेती थी और उनका जब भी एग्ज़ाम मैथ्स का पड़ता था उसके साथ ड्राइंग का एग्ज़ाम होता था हे भगवान ड्राइंग में कोई चीज़ इमेजिनेशन से बनानी होती थी कोई चीज़ वो नाम ले बनाने को कहते थे कुछ जो भी हो ड्रॉइंग हमारी बहन जी की बहुत गड़बड़ थी और मैथ्स के एग्ज़ाम के पहले बच्चे इतने परेशान रहते हैं ना हमारे घर में मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए कोई टेंशन नहीं थी मैथ्स उनकी बहुत पक्की थी बहन जी की और वो मज़े से सब सवाल ऐसे ही कर लेती थी चुटकियाँ बजाते हुए और ड्राइंग की जब प्रैक्टिस कराते थे तो रोए रुलाई नहीं छूटती धारों धार आँसू बहते थे क्योंकि उनको हमने क्लास वन से ले क्लास एट तक कहा कि भाई जो इमेजिनेशन से बनाना है वो बनाओ तुम बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का गुच्छा और जौ की बाली गेहूं की बाली और वो जो सीन हम लोग बनाते थे कि गांव का दृश्य है नदी बह रही है और झोंपड़िया है और पेड़ है और सूरज उगता हुआ और दो चार चिड़िया कोवे उड़ते दिखाई दे रहे हैं और एक आध जानवर कुछ कुत्ता उत्ता टाइप का या गाय वाय टाइप की जो छोटी सी बनाई है जिसमें पता ही नहीं चले कि कुत्ता है कि गाय है मतलब नंबर मिल जाए किसी तरह से पास हो जाए इस तरह की चीज़ें जितनी बार इम्तहान होता था उतनी बार उनको सिखाते थे उतनी बार रो रो के उनकी जौ की बाली हमेशा कहती ये टेढ़ी हो गई ये ज़्यादा बड़ी हो गई ये ठीक नहीं है मम्मा हम कैसे बनाएँगे और रोती थी मेरी समझ में नहीं आता था इस बच्चे को हम कैसे समझाएं कि बेटा जो बन रहा है ठीक बन रहा है इसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है मगर नहीं साहब बहुत रो रो के ड्राइंग की प्रैक्टिस होती थी जब ड्राइंग का एग्ज़ाम होता बल्कि जब फाइनल एग्ज़ाम में और हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आता था और ड्रॉइंग के नंबर देखे जाते थे तब जाके चैन की सांस लेते थे कि हाँ भैया पास हो गई और इज्जत से पास हो गई नाक नहीं कटीं इनकी ड्रॉइंग में क्योंकि उनकी जो कट्टी सो कट्टी हमारी कितनी कटती कि ये बच्चे को ड्राइंग नहीं बता पाए <laughs> खैर तो ये कुछ हमारे जीवन में बातें हैं घटनाएं जो आपसे हमने शेयर की थैंक यू सो मच आप लोगों ने समय दिया हमने एक बात कही इस एपिसोड को आपने क्या सोचा था और आपको क्या सुनने को मिला आई होप बोरिंग ना लगा हो और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना समय दिया और इसको सुना और आप लोगों की दुआ की उम्मीद के साथ हम आज का ये एपिसोड यहीं पे समेटते हैं नमस्ते थैंक यू